नमस्कार मैं अर्चना चावजी आप सभी का स्वागत करती हूं आज आपको एक लघु कथा सुना रही हूं जिसे लिखा है कुमाऊनी चेली ब्लॉग लिखने वाली ब्लॉगर शेफाली पांडे जी ने लघु कथा का शीर्षक है गर्म फूल का आज चौथा दिन है जब मधु बिना रोटी बनाए सो गई है रोज रोज ब्रेड खाकर पेट नहीं भरा जा सकता मानता हूं कि वह भी नौकरी करती है और मेरे बराबर तनख्वाह पाती है लेकिन वह अकेले ही तो नौकरी नहीं करती कई औरतें नौकरी करती हैं और घर का काम भी करती है बच्चे भी संभालती है अभी तो हमारा बच्चा भी नहीं है बच्चा होने के बाद कैसे मैनेज करेगी मधु रात 9 बजे ही ऊनडी हो जाती है मधु कहती है सब्जी बन गई है जब रोटी खानी हो तो उठा देना गर्म गर्म फुल सेक दूंगी फिर घनघोर नींद में डूब जाती है अब उसे नींद से कैसे उठाऊं? इतनी मासूम लगती है सोते हुए एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह उसको उठाना पाप लगता है रोज रोज भूखा भी नहीं सोया जाता मधु तो ऑफिस से आकर ही खाना खा लेती है फिर रात को कुछ नहीं खाती उसका मानना है कि दिन ढलने तक भोजन कर लेना चाहिए इससे खाना अच्छी तरह पच जाता है मैं ऐसा नहीं कर सकता मुझे 10 बजे से पहले भूख ही नहीं लगती आज बात करनी पड़ेगी चाहे इसके लिए मुझे उसे नींद से ही क्यों ना उठाना पड़े मैंने कब चाहा कि मुझे खाने में गर्म फुलका ही चाहिए मैं तो बस पेट भरना चाहता मुझे फिर चाहे फुल्का गर्म हो या ठंडा क्या फर्क पड़ता है मैं कई बार कह चुका हूं कि रोटी बनाकर सोया करो लेकिन उसकी वही जिद गर्म फुलका से एक दूंगी उठा देना जानती है वो जानती है वो कि मैं नहीं उठाऊंगा फिर भी कहती है इससे तो पापा का ठीक रहा यार मनपसंद खाना न मिलने पर थाली पटक देते थे मां दोबारा खाना बनाती थी पापा की इस गंदी आदत को देखकर मैंने बचपन से ही यह निश्चय कर लिया था कि खाने के लिए कभी अपनी पत्नी को तंग नहीं करूंगा लेकिन अपनी इस अच्छी आदत से मुझे क्या मिला पिछले चार दिनों से बिना रोटी के सब्जी खा रहा हूं ऐसा हफ्ते में तीन दिन तो होता ही होगा ऑफिस में सब पूछते हैं कि क्या बात है बहुत सूस्त लग रहे हो। मैं हंसी हस और क्या कहू नहीं मुझे नहीं चाहिए इसकी नौकरी इतनी तनख्वाह तो मुझे मिलती है कि घर का खर्च चला सकू नहीं रहेंगे शान शौकत से नहीं खरीदेंगे अपना घर गाड़ी इनके बिना क्या लोग दुनिया में रहते नहीं है हम भी रह लेंगे मधु उठो मधु मधु उठो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मधु ने आंखें मिचमिचाई ओ तुम हो क्या बात है खाना खा लिया नहीं तुम फुलके ओ सॉरी डार्लिंग मैं फुल्के नहीं बना पाई क्या करूं इतना थक जाती हूँ कि बिस्तर देखती नींद आ जाती है ओह, बस बस मैं बैठे बैठे पैरों में इतना दर्द हो जाता है कि उठाई नहीं जाता मन करता है कि छोड़ दू ऐसी नौकरी को चलो जाने दो रात को खाना ना भी खाया तो कोई हर्ज नहीं कोई बात नहीं तुम अपने पैरों का इलाज कराओ अभी से इतना दर्द होना ठीक नहीं मैं क्या कहना चाहता था और क्या कह रहा था हाय मेरे तलवे बहुत बहुत दर्द हो रहा मधु ने लेटे लेटे ही अपने पैरों की अंगुलियां घुमाई लाओ मैं दबा देता हूं मेरे हाथ अपने आप ही उसके तलवों की ओर बढ़ गए तुम कितने डार्लिंग हो यार मधु बड़बड़ाई और थोड़ी ही देर में घुर्र घुर्र करके सो गई गर्म फुलका मैं बड़बड़ाता हूं धन्यवाद